देवी भागवत प्रथम स्कंध राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर सूर्य जी कहते हैं तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया भली भांति भाव भगत की कुशल मंगल पूछा दूध देने वाली गौ सामने उपस्थित कर दी सुखदेव जी ने महाराज जनक के ये हुए सत्कार को निमानुसार स्वीकार किया राजा से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कर चुनाया कुशल प्रश्न होने के पश्चात व्यासनंदर सुखदेव जी सुखदाई आसन पर बैठ गए उनका चित्त शांत था तब राजा जनक ने उनसे पूछा महाभाग आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं मनिवर किस काम से आपका यहाँ पधारणा हुआ बताने की कृपा कीजिए सुखदेव जी बोले महाराज पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है परंतु उनकी आज्ञा को बंधनकारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा मेरी मनोवृत्ति को समझ मुनिवर व्यास जी बोले तो मिथिला चला जा शोक मत कर वहाँ राजा जनक रहते हैं वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है वहाँ वे अकंटक राज्य करते हैं राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं परम तपस्वी पुत्र फिर तो क्यों डरकर कर स्वीकार करना चाहता है महाभाग राजा जनक की स्थिति देख कर, अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर उन महाराज से पूछ ले वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निराकरण कर देंगे पुत्र उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना महाराज पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया आप निष्पाप पुरुष हैं मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें राजेंद्र तप व्रत, यज्ञ स्वाध्याय तीर्थवास अथवा ज्ञान इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है यह कहने की कृपा करें जनक जी ने कहा सुनिए मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवी संस्कार हो तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करें वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे उसका समावर्तन हो तब वह विवाह करके गृहस्थाश्रमी बन जाए मन पर अधिकार रखे इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता संतोष रखे दूसरे की आशा न करे मन में पाप को न ठहरने दे अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे सत्य बोले और सदा पवित्र रहे पुत्र और पौत्र हो जाने पर वान प्रस्त हो जाए तपस्या करके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे धार्मिक भावना मन से कभी दूर न हो चित्त शांत रहे शुद्ध वैराज्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए विरक्त पुरुष ही संन्यासी होने का अधिकारी है यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है वेद की यह सच्ची घोषणा है मेरी समझ में इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता सुखदेव सुखदेव जी वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित है उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं साथ ही सम दम आदि आठ संस्कार मुक्तिकामी पुरुष के लिए निश्चित किए हैं क्रमशः एक आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाए यही आदरणीय पुरुषों की आज्ञा है